15वां अध्याय पुनः भगवती स्तुति गति है के हरे हे ओम माम अग्ने जातान प्राणो दनाह सपत्नान प्रत्यजातान नोदा जात वेदः अधीन ब्रोहि सुमन अहिनस्तवस्याम सर्वम स्त्रीवर उद्भो अर्थात हे अग्नि आप सर्वज्ञ हैं आप हमारे जो भी विद्रोही उत्पन्न हो चुके हैं उनका नाश कीजिए आप अच्छे मन से हमसे बोलिए आप हमें अच्छे मन से सुख प्रदान कीजिए आपकी कृपा से हम सुखी हों आप यज्ञ वेदी में बने रहे हम आपकी कृपा से यज्ञ कर सके हे अग्नि आप सर्वज्ञ हैं आप हमारे जो भी शत्रु उत्पन्न हो चुके हैं उनका नाश कीजिए आप अच्छे मन से हमसे बोलिए हम आपकी कृपा से अच्छे मन वाले हो जाएं हम सत्रों को नष्ट करके सामर्थ्यशील बन जाएं हम 16 कलाओं वाले स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं 16 कलाओं वाले स्तोम ओजपूर्ण हैं धनपूर्ण हैं हम 44 शक्तियों वाले स्तोम से आपकी स्थापना करते हैं अग्नि पूर्णता दाई है उनकी इस पूर्णता सभी देवता प्रशंसा करते हैं हम आपको धीमी आवति भेंट करते हैं आप विराजिए आप अपने प्रजा को धन प्रदान करने की कृपा करें हम एव छंद से आपकी स्थापना करते हैं हम छंद बारे से आपकी स्थापना करते हैं हम समव छंद से आपकी स्थापना करते हैं हम परेहू छंद से आपकी स्थापना करते हैं हम आछ छंद से, से आपकी स्थापना करते हैं हम मन से आपकी स्थापना करते हैं हम व्याछ से आपकी स्थापना करते हैं हम सिंधु से आपकी स्थापना करते हैं हम समुद्र से आपकी स्थापना करते हैं हम शरीर से आपकी स्थापना करते हैं हम कुकुप से आपकी स्थापना करते हैं हम त्रक कुप से आपकी स्थापना करते हैं हम काव्यम से आपकी स्थापना करते हैं हम अंग कुप से आपकी स्थापना करते हैं हम अक्षर से आपकी स्थापना करते हैं हम पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं हम पद पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं हम विष्टरा पंक्ति से आपकी स्थापना करते हैं हम आचंद चंद चंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम प्रच चंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम सयथ चंद से आपकी स्थापना करते हैं, हम रधंतर चंद से आपकी अपना करते हैं. हम निकाय छंद से आपके स्थापना करते हैं हम विविध छंद से आपके स्थापना करते हैं हम गिरि छंद से आपके स्थापना करते हैं हम ब्रज छंद से आपके स्थापना करते हैं हम स्तुप छंद से आपके स्थापना करते हैं हम अनुष्टुप छंद से आपके स्थापना करते हैं हम एव छंद से आपके स्थापना करते हैं हम वैरि छंद से आपके स्थापना करते हैं हम वय छंद से आपके स्थापना करते हैं हम वयस्कृत छंद से आपके स्थापना करते हैं हम विस्पर्द छंद से आपके स्थापना करते हैं हम विशाल छंद से आपके स्थापना करते हैं हम छदि छंद से आपके स्थापना करते हैं हम द्रोहन छंद से आपके स्थापना करते हैं हम तंद्र छंद से आपके स्थापना करते हैं हम अंकाग छंद से आपके स्थापना करते हैं सत्य के लिए रस्मियों का प्रचार प्रसार हो सत्य की जीत हो आचरण और धर्म से धर्म की प्रतिष्ठा हो दिव्यता से दिव्य लोक को पाएं snd से अंतरिक्ष के लिए अंतरिक्ष को जीतें प्रतिधान के माध्यम से पृथ्वी के लिए पृथ्वी को जीतें वृष्टि के लिए वर्षा को आनंदित करें वसुओं के लिए वसुओं को आनंदित करें प्रकाशवान आदित्यओं के लिए आदित्यओं को आनंदित करें हे इष्टके संतों से धन को पोषें धन के लिए धन को पोषें श्रुतियों के लिए श्रुतियों से स्नेह रखें औषधियों के लिए औषधियों को पुष्ट करें उत्तम शरीर से शरीर को पुष्ट करें तेजस्विता के लिए तेजस्वी बनें हे इष्टके आप जीवन के मूल आधार हैं आप अनुपद के अनुपद हैं आप संपत्ति के संपत्ति हैं आप तेजमय हैं आप तेजो में भी तेजी हैं हे इष्टके आप त्रव्रत हैं हम त्रव्रत के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं आप प्रवृत्त हैं हम विवृत्त के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं आप संव्रत हैं हम संव्रत के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं हम आप आक्रामक हैं हम आक्रामक के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं आप संक्रम हैं हम संक्रम के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं आप उत्क्रम हैं हम उत्क्रम के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं आप उत्क्रांत हैं हम उत्क्रांत के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं हे इष्टके आप पूर्व दिशा की रानी हैं दिशाओं के स्वामी आप सबके पालनहार हैं अग्नि सबके अधिपति हैं आप त्रिवृत के प्रधिधारण हैं आप त्रिवृत इष्टोम को पृथ्वी पर स्थापित करने की कृपा करें आज और उक्त आपको दृढ़भूत करने की कृपा करें रसंतरसाम आपको अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें ऋषि गण प्रथम उत्पन्न देव को देवों में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें पाप विशिष्ट धारण करता है आप अधिपति हैं अधिपति आपको विस्तृत करें सर्वे देव यजमान को स्वर्ग के सुख उपलब्ध कराने की कृपा करें हे इष्टके आप विराट हैं दक्षिण दिशा स्वरूप हैं रुद्र आपके देव हैं इंद्रदेव अधिपति हैं आप प्रति धारण करता है पंचदश इष्टोम आपको ऊपर से वे पर प्रतिष्ठित करने की कृपा करें प्राोग उक्त आपको स्थिर करें प्रागु उक्त आपको सुदृढ़ करें ब्रहत्साम आपको अंतरिक्ष में स्थापित करें ऋषि गण दिव्य लोक में स्थापित करें ऋषि गण प्रथम उत्पन्न देव को सब देवों में स्थापित करें ऋषि गण दिव्य लोक में स्थापित करें ऋषि गण प्रथम उत्पन्न देव को सब देवों में स्थापित करें हे इष्टके आप पश्चिम दिशा के सम्राट हैं आदित्य आपके देवता हैं वरुण आपके अधिपति हैं आप प्रति धारण करता है सप्तसदस स्तोम दिशा के सम्राट हैं मरुद उक्त दिशा के सम्राट हैं वैरूप शाम दिशा के सम्राट हैं हे इष्टके आप स्वयं प्रकाशमान हैं आप उत्तर दिशा स्वरूप हैं मरुद गणधिपाल हैं आप अधिपति हैं सोम प्रतिधारक हैं एक अविंशस्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करें निष्केवल्यस्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करें वैराजसामस्तोम आपको पृथ्वी पर प्रतिष्ठित करें हे इष्टके आप अधिपति हैं आप विशाल हैं आप दिशा रूप हैं आप सब देवों के अधिपति हैं आप बृहस्पति देव के हेतु हैं आप प्रतिधारक हैं हम त्रणय त्रं शत स्तोत्र से आपकी प्रतिष्ठापन करते हैं हम पृथ्वी पर आपकी प्रतिष्ठापन करते हैं वैश्वदेव अग्निमरुद देव उक्त स्तोत्र के लिए आपकी स्थापना करते हैं साकवारसाम आपको अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें रैवतसाम आपको अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित करने की कृपा करें यह देवगण हरे के समान वाले हैं सूर्य की किरणों की भांति हैं आप रथ ज्ञान में निपुण हैं आप अग्रणी हैं आप सेनानायक हैं आप ग्राम स्थलों में नायक हैं आप यज्ञ स्थल के नायक हैं आप अप्सराओं के नायक हैं पशु आपके हथियार हैं आप ताकतवर का भी वध करने में समर्थ हैं हम सभी देवताओं के साथ अग्नि को नमन करते हैं अग्नि हमारी रक्षा करके अग्नि हमें सुख प्रदान करें जो हम से द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़ों में धारने की कृपा करें दक्षिण दिशा में विश्वकर्मा देव को स्थापित किया गया है विश्वकर्मा देव रथवान हैं सेनानी हैं ग्राम रक्षक हैं अग्रणी हैं मेनका तथा सहजन्य इनकी अप्सराएं हैं राक्षस इनके अस्त्र शस्त्र हैं विश्वकर्मा देव हमारी रक्षा करें अग्नि हमें सुख प्रदान करें जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबडे में धारन करने की किरपा करें आदित्य देव सब को प्रकासित करते हैं आदित्य देव को पश्चम दिसा में इस्ठापित करते हैं आदित्य देव रतबान हैं, सेनानी हैं, ग्राम रक्षक हैं、अग्रणी हैं, प्रम लोचन हैं तथा अनожд soni हैं, इ जगर पासो इनके आयुध हैं सांप आदि के शस्त्र हैं आदित्य देव को नमन करते हैं अग्नि हमारी रक्षा करें अग्नि हमें सुख प्रदान करें जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़ों में धारण करने की कृपा करें या इष्टकाय देव उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित है धन रूप है यज्ञ स्वरूप है इनके हथियार तीक्ष्ण हैं सतप्रनाशक हैं अस्त्र शस्त्र विस्तार पूर्वक हैं अपराजेत हैं विश्वपालक हैं ग्रामपालक हैं अग्रणी इनकी विश्वाची तथा धृताची नामक दो अप्सराएं हैं जल इनके आयुध हैं वायु इनके तीक्ष्ण हथियार हैं अग्नि हमें सुख प्रदान करें जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़ों में धारण करने की कृपा करें यह ऊपर मध्यम दिशा में बादल देव हैं यादेव विजेता हैं अच्छी सेना वाले हैं सेनानी हैं ग्राम प्रमुख हैं अग्रगणी हैं उर्वशी तथा पूर्वचिति इन की दो अप्सराएं हैं गर्जना इनके शस्त्र हैं बिजली इनका तीक्ष्ण आयुध है अग्नि हमें सुख प्रदान करें जो हमसे द्वेष करते हैं और जिनसे हम द्वेष करते हैं उन सबको अग्नि अपने जबड़े में धारने की कृपा करें